ध्यान और आध्यात्मिक जीवन असतो महासद्गमया तीन प्रकार के शरीर स्थूल देह स्थूल पदार्थ से निर्मित है इसी का जन्म और मृत्यु होती है इस स्थूल देह से भिन्न हम सभी की एक सूक्ष्म देह है स्थूल देह के नष्ट होने पर भी अन्य दो शरीर संयुक्त रूप से बचे रहते हैं इंद्रियाँ किस शरीर में रहती हैं यदि इंद्रियों से हमारा तात्पर्य बाह्य नेत्र कर्ण इत्यादि ज्ञान के बाह्य स्थूल कर्णों से है तो वे स्थूल शरीर के अंग होंगे लेकिन यदि इंद्रियों से हमारा तात्पर्य उस सूक्ष्म शक्ति से है नेत्र आदि बाह्य अंग जिसके यंत्र मात्र हैं तो वे सूक्ष्म शरीर की अंग कहलाएंगी कारण शरीर सूक्ष्म शरीर का भी आधार है स्थूल देह के नष्ट होने पर किसी का भी अंत नहीं होता जीव अपनी समस्त वासनाओं और इच्छाओं के साथ उतना ही बद्ध बनाता है जितना वह स्थूल शरीर के विद्यमान रहते समय था अतः मरने से पूर्व उन सभी वासनादि से छुटकारा पा लेना चाहिए मृत्यु कोई समाधान नहीं है क्योंकि जैसा मैंने कहा मृत्यु के साथ किसी का अंत नहीं होता वह न तो हमें श्रेष्ठतर बनाती है और न ही कम अज्ञानी हमें उस तत्व का अवश्य साक्षात्कार कर लेना चाहिए जो जीवन और मृत्यु से परे है हम में एक ऐसी शक्ति है जो नेत्र से भिन्न है लेकिन जो नेत्र के माध्यम से अभिव्यक्त होती है जो कर्ण से पृथक है लेकिन जो कर्ण के द्वारा प्रकट होती है जो मन से भिन्न है लेकिन जो मन के माध्यम से कार्य करती है और वही शक्ति इसी अन्य करणों अथवा इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है सुसुप्त में इंद्रिया और मन कारण शरीर में विलीन हो जाते हैं लेकिन चेतना चेतनावस्था प्राप्त होने पर व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं वासनाओं तृष्णाओं काम क्रोध घृणा को साथ लेकर वापस आ जाता है उसको कोई लाभ नहीं होता समाधि और सुसुप्ति आध्यात्मिक चेतना और गहरी निद्रा में यही महान अंतर है सत्य का साक्षात्कार होने पर हमारी सारी वासनाएँ और इच्छाएं भस्म हो जाती हैं यदि कोई मूढ़ व्यक्ति समाधि में जाए तो वह सिद्ध पुरुष होकर लौटता है लेकिन सत्य है कि मूढ़ व्यक्ति समाधि में जा ही नहीं सकता एक वर्गीकरण के अनुसार हमारे तीन शरीर हैं और दूसरे वर्गीकरण के अनुसार हमारे पाँच कोष हैं सामान्यतः तो हम स्थल देह का इतना अधिक अनुभव करते हैं कि सूक्ष्म तथा कारण शरीर का हमें अनुभव ही नहीं होता क्या प्रत्येक मानव को प्राप्त विभिन्न शरीरों की धारणा की जा सकती है हाँ सचमुच अंतर्मुखी होने पर तथा मन की बहिर्मुखी वृत्तियों को रोककर उन्हें अंतर्मुखी करने पर यह संभव है जब तक प्राण तत्व देह के साथ संयुक्त रहता है तब तक प्रत्येक परमाणु उससे प्राणवंत रहता है देह में हम शक्ति के संस्पर्श में आते हैं और शक्ति का अर्थ है ऊर्जा अर्थात स्पंदन और आगे बढ़ने पर हम एक दूसरे प्रकार की शक्ति या ऊर्जा अर्थात विचार या भावनाओं को प्राप्त करते हैं इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व मानव स्पंदनों का एक समूह है कभी कभी मन में बहुत विक्षेपकारक विचार उठते हैं और तब हम मानो बलते हुए स्पंदनों का समूह बन जाते हैं जिनमें हमारी देह रखी हो और आगे बढ़ने पर यदि हम अपने मन को शांत करने में समर्थ हों हो, तो हम अपनी चेतना का अनुभव करते हैं अवश्य विशुद्ध चैतन्य का नहीं लेकिन एक मिश्रित चेतना का जिसमें ये अस्पष्ट भावनाएं और विलीन होते हैं तथा तो जिस निश्चित चेतना में अहम का प्राधान्य होता है इसे करण अर्थात मन और इंद्रियों की चेतना से भिन्न कर्ता की चेतना कहा जा सकता है यह अनुभूत आत्मा या तेजस कहलाता है और इस कर्ता से भिन्न एक विशुद्ध चैतन्य है एक व्यक्तिगत चैतन्य है जो सभी प्रकार के ज्ञान और संवेदनाओं के माध्यम से प्रकाशित होता है मांडव उपनिषद में इसे प्रज्ञा कहा गया है व्यक्ति और समष्टि व्यक्तिगत चेतना का अनुभव करने के बाद यह जाना जा सकता है कि यह व्यक्ति चेतना अनंत अपरिवर्तनशील चेतना या ब्रह्म का एक अंश है लेकिन इसके लिए हमें अंतर्मुखी होकर चिंतन और मनन का जीवन यापन करना होगा कुछ लोग व्यक्ति चेतना का साक्षात्कार करने के बाद ही समष्टि चेतना के संस्पर्श में आने का प्रयास करते हैं जबकि दूसरे सर्वदा तथा सभी स्तरों पर परमात्मा का चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि व्यक्तित्व विभिन्न स्तरों पर परमात्मा के साथ संयुक्त रहता है यदि मैं अपने देह के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सोचने का प्रयत्न करूं, तो पाऊंगा कि वह अन्य सभी की देहों की तरह जड़ पदार्थ के एक अनंत सागर का अंश है स्थूल देह से जब मैं प्राणमय शरीर पर आता हूँ तो मैं अनुभव करता हूँ कि मुझ में विद्यमान प्राण शक्ति विराट प्राण शक्ति का अंश है मनोवेगों और भावनाओं पर आने पर मैं उन्हें विराट व्यापक भावनाओं और मनोभावों का अंश मानता हूँ इसी तरह मेरी चेतना विराट चेतना का अंश है मन और इंद्रिया जिसके यंत्र या करण है और अंत में मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरी विशुद्ध व्यस्त चेतना विशुद्ध अनंत चैतन्य या ब्रह्म का अंश है यही परम चैतन्य हमारी सभी क्रियाओं और विचारों के पार्श्व में उन्हें सत्ता प्रदान करता हुआ विद्यमान है अतः हमारा व्यक्तित्व तो एक मिश्रित इकाई है जिसका एथूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर स्तरों की ओर अग्रसर होते हुए विश्लेषण किया जाना चाहिए यदि कोई यथार्थता अंतर्मुखी होवे तो किसी समय वह यह अनुभव कर सकता है कि वह मानव विचारों का एक समूह बन गया है मानो उसकी देह विचारों के एक सरोवर में तैर रही है सामान्यतः हमारा देह के साथ इतना अधिक तादात्म्य बोध होता है तथा हम उसे इतनी स्थूल दृष्टि से देखते हैं कि हमारे लिए यह कल्पना करना भी कठिन होता है कि वह हार्ड मांस के अतिरिक्त और कुछ नहीं है हमें और अधिक संवेदनशील होना चाहिए तथा आत्मविश्लेषण की और अधिक क्षमता अर्जित करनी चाहिए हमें उच्चतर संवेदनशीलता अर्जित करनी चाहिए जिससे हम इन सभी सूक्ष्म पहलुओं के प्रति सजग हो सकें यदि हम उच्चतर संवेदनशीलता का विकास करें तो हम अपने व्यक्तित्व को विचारों के एक समूह वृत्ति समूह में परिवर्षित कर सकेंगे और विचार आखिर सूक्ष्म पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं तथा वे दृश्य जगत के एक अंश हैं चरम सत्ता अथवा परमार्थ कभी नहीं प्रारंभ में हमारा व्यक्तित्व एक धकते हुए गरम लौह पिंड की तरह होता है जिसमें लोह पिंड तथा लाल अग्नि प्रकाश अभिन्न प्रतीत होते हैं लेकिन उन्हें पृथक किया जा सकता है वे स्वरूपतः एक नहीं हैं कभी कभी इस विशुद्ध चैतन्य के अस्तित्व का देह से पृथक अनुभव भी किया जा सकता है किसी समय किसी अति उच्च अवस्था की प्राप्ति पर स्वयं का देह और मन से पृथक अनुभव किया जा सकता है हमारी सभी भावनाएं और संवेदन देह के सत्यत्व पर आधारित है आध्यात्मिक अनुभूति के बाद भी हमारी भावनाएं और संवेदन एवं संबंध बने रहते हैं लेकिन वे देह से संबंधित नहीं होते देहात्म बोझ से उठने पर भी हम एक दूसरे से पूर्ण परमात्मा के अंशों के रूप में जुड़े रहते हैं और यह संबंध पति पत्नी माता पिता और संतानों तथा भाई बहन और मित्रों के बीच संबंध से कहीं अधिक होता है आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ एक प्रकार के मानसिक एक्सरे का विकास होता है जो स्पष्ट विश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है तब हम वस्तुओं और संबंधों को गहराई से देखना सीख लेते हैं और अपने चंचल मन द्वारा धोखा नहीं खाते इस मानसिक एक्सरे को अपनी ओर घुमाकर अपने, अपने वास्तविक स्वरूप का पता लगाना चाहिए एक सच्चा व्यापक दृष्टिकोण सर्वदा दूसरे लोगों पर हमारी अधिकारात्मक पकड़ को ढीला करता है लेकिन सामान्यतः हम अन्य सभी का अपने स्वयं के स्थूल अथवा सुक्ष्म के लिए उपयोग करते हैं हमारा सारा दुःख हताशा नैराश्य इसी कारण होता है साधना के सम्यक मार्ग का अनुसरण करने से तथा सभी परिस्थितियों में उस पर बने रहने से जीव के लिए अपनी ससीम उपाधियों से छुटकारा पाना आत्मा का अनुभव करना तथा परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का साक्षात्कार करना संभव होता है जैसा कि श्री रामकृष्ण ने कहा है विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता जब तुम प्याज छिलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं फिर सफ़ेद मोटे छिलके इसी तरह लगातार छिलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता व्यस्ट चेतना को बनाए रखकर भी समष्टि चेतना के संस्पर्श में आया जा सकता है और जब तक यह नहीं होता तब तक अनुभव अतीत चेतना की अवस्था की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता उच्चतम अनुभूति की प्राप्ति क्रमपूर्वक होती है अनंत की बातें करने मात्र से कुछ नहीं होगा अद्भुत अटकलबाजियों और काल्पनिक उड़ानों से कुछ नहीं होगा अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठने का सचेतन प्रयत्न करना चाहिए तब प्रगति करने पर निम्न स्तर पर द्वंद्व नहीं रहेंगे लेकिन उच्चतर स्तर पर द्वंद्व उठेंगे उच्चतम स्तर तक पहुंचने तक संघर्ष और द्वंद्व बने रहेंगे समग्र दृश्य जगत को दूसरे अथवा तीसरे दर्जे की सत्ता प्रदान करने पर हम दृश्य जगत से अप्रभावित रह सकते हैं